आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट तो दोस्तों आइए विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है विशेष मुलाकात के अंतर्गत हम डॉक्टर सुनील जोगी की कुछ खास कविताओं को सुनाएंगे आपको और आप भी डॉक्टर सुनील जोगी की कविताओं का आनंद उठाएंगे रात्रि कवि सम्मेलन से इसको रिकॉर्ड किया गया जो आपको सुना रहे हैं अभी जी हाँ आशा करता हूँ आपको ये हमारा रिकॉर्डिंग डॉक्टर सुनील जोगी की कुछ खास कविताएं पसंद आएगी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कर रहो इस बजनी हमारा लखनऊ क्या हो गया तो ऐसा होता है हमारे तो सुनील जोगी जी बैठे है इनको पद्मश्री मिली है पद्मश्री बहुत बड़ा सम्मान है जब से इनको पद्मश्री मिली है तब से मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ जल जल हमको क्यों नहीं मिली? ये जलना सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है अब भगवान का समझल रहा हूँ <laughs> पता नहीं इनका क्या मिल गये भाई अस्सी किताबे तो लिखी इन्होने और क्या किया इन्होंने पंद्रह फिल्मों में गाने तो लिखे और क्या किया इन्होंने माँ फाउंडेशन बना करके हजार दो हजार बच्चों की निराशित बच्चों की मदद दी की और क्या किया इनको मधुश्री क्यों मिली हमें क्यों नहीं मिली तो ये ये जलन की बात होती लेकिन है बहुत धार्मिक व्यक्ति आशा राम जी के बड़े भक्त थे बिल्कुल एकदम सही आशा राम जी के बड़े भक्त जब आशा राम जी का सम्मान हुआ ना हरिश्चंद जी तो सुनील भाई बड़े परेशान होगा हमको फोन किया हम इनके बहुत पक्के दोस्त हैं बहुत पक्के दोस्त हैं कि जैसे इतने पक्के दोस्त हैं कि कमाई ये पैसा हमें मिले तो इस टाइप के दोस्त हैं तो इन्होंने हमको फोन किया सर्वेश बड़ी प्रॉब्लम आ गई हमने कहा सुनील भाई क्या हुआ बोले यार आशा राम जी पर इस तरह का हो रहा है उनकी फोटो हमारे ड्राइंग रूम में लगी थी और समझ नहीं आ रहा क्या करें हमने कहा ऐसी स्थितियों में वो फोटो ड्राॅंग रूम से निकाल करके बेडरूम में टांगनी चाहिए आप बेडरूम में टांगो तो बोले नहीं ये नहीं ये हो सकता इसके बाद जो इन्होंने जवाब दिया उस पर आपका तालियां और उनका आमंत्रण ये टिपड़ी भी उन्हीं की इन्होंने कहा कि वो नहीं हो सकता आशा राम की फोटो बेडरूम में नहीं जा सकती हमने कहा क्यों नहीं जा सकती बोले वहां नारायण दत्त तिवारी की पहले से लगी हुई है तो हमारे सुनील भाई बहुत चुटीले रचनाकार है छोटी छोटी बातों से भीषण हाथ से निकालते आपके इस मंच पर आ चुके हैं आइये हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई काफी देर तक मैं समझ नहीं पाया कि मेरी तारीफ हो रही है यार लेकिन बहुत मन से आपने बुलाया बहुत बहुत धन्यवाद सब खुशरात्रि महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और आदित्य भाई ने जो इतना बड़ा उत्सव यहाँ शिवनगर खदरा में स्थापित किया है तो शायद बहुत तो पहले यहाँ आया था तब इसका स्वरूप इतना बड़ा और इतना सुसज्जित नहीं होता था। मैं समझता कि आज ये का की जा सकती है बात अच्छा। जिस मंच से आप बैठे हैं सच में मैं आया हूँ एक आध बार यहाँ बागेश्वरी सम्मान भी मुझे यहाँ मिला था और आपके भी मंच पे आया लेकिन इस बार आकर सच में बहुत अच्छा लगा मैं बधाई देता हूँ सीता जी को और अंजुम रहे बार बार को कि उनका सम्मान हुआ कविता जी ने बहुत अच्छा पढ़ा लेकिन अब संचालक को बीच बीच में बोलना पड़ता है वो कथावाचक टाइप में बैठे हैं आप सच में आगे फूल भी रखे एक तरफ बस वो खाली मंच है जहाँ हारमोनियम तबले वाले और बिठा दिए जाते चले गए तो जो लोग जा रहे हैं मैं उनका बड़ा आभारी हूं लेकिन मैं प्रेम को भी शब्द दूं तो उसमें भी हाथ निकलता है बकरी ने बकरे को आई लू कह दिया बकरा बोला आप क्या फायदा कल तो बकरीद हाय हाय हाये हाय ये प्रेम है कि लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई हूँ मेरे साथ रहेंगे तो फायदे में रहेंगे तकदीर ढूंढ रहे मेरी तकदीर हो गई मैं राजा बना और वो मेरी हीर हो गई इतने मैंने प्यार के में लिखे वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गए ये, ये प्रेम राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया किसी ने उनसे पूछा नहीं कि वो क्या बनना चाहते हैं मैं उनके दिल का दर्द आपके बीच रखता हूं Sir. उनका बयान आपके बीच रखता हूं वो क्या सोच रहे कि मैं फूल मुझको बना दिया दिल्ली के परिणाम देखकर तो मुझे लगता है कि शून्य का आविष्कार कांग्रेस के लिए ही हुआ होगा <laughs> और अब तो और भी उम्मीदें चली गई <laughs> इधर मुंह करो यार ऐसे मैं पढ़ रहा यारू तो तुम्हारा उधर तो मैं तुमको देख रहा नापो तो <laughs> मैंने कहा चश्मा मत लगाया करो बस सूरत दिखते हो बोले नहीं लगाऊंगा तो तुम बस सूरत दिखोगे <laughs> जानता हो सर्वेश की हादिर जवाबी मैं फूल सा था मुझको वार जब तक सारे नहीं बजायेंगे मुझे लगता है यही पढ़ना चाहिए के मैं फूल सा था मुझको बंगारा बना दिया लोगों ने कांग्रेस का नारा बना दिया राहुल जी कल करवटे बदल के सोच रहे हैं मुझको भी अटल जी सकुआ रा बना दिया हाय हाय हाय बना दिया मुझको भी अटल जी सकुआ रना अभी मैं मर्सिडीज़ लेने गया अच्छा जैसे हंस रहे इनको संदेह हो रहा है सही नहीं लेने गए मैं बता रहा हूँ आपको खतरा कि लोग लाजवाब लोग मैं मर्सिडीज़ लेने गया भाई साहब तो दो रुपए कम पड़ गए तो मैंने कंपनी वालों से कहा कि कल दे दूंगा बोले नहीं जी हमारे यहां उधार नहीं चलता देना आज ही पड़ेगा नहीं तो कल ही ले लेना आके मैं मायूस हो गया मैंने कहा यार बड़े मन से आया था दो रुपए के चक्कर में मर्सिडीज जा रही मैं बाहर निकला तो एक खदरा के मिल गए हमारे मित्र मैंने उनसे कहा मैंने कहा भाई साहब दो रुपए देना जरा मर्सिडीज लानी अब खदरा वाले ने रास्ता निकाल लिया उसने चार रुपए दिए बोले भाई साहब एक मेरे लिए भी ले आना <laughs> तो ये सच बता रहा हूँ ये ठाके ये पुरुष इतने खुश है सावधान रहने की जरूरत है पुरुष को हमेशा सावधान रहना चाहिए जीवन जो है संभल के चलने का नाम है वो एक बाबा के दरबार में पहुंच गया बोला बाबा 25 साल हो गए शादी के रोज झगड़ा रोज झगड़ा रोज झगड़ा मैं बड़ा दुखी हूँ परेशान हूँ क्या करू बाबा ने कहा कभी पत्नी के हाथ के बनाए खाने की तारीफ की बोला बाबा तारीफ तो नहीं की बोले बस कृपा वही रुकी हुई अच्छा वो आदमी खदरा का ज्ञान ले के घर वापस लो आते ही पत्नी ने खाना रख दिया थाली पहला कौर लिया उसने और तारीफ शुरू। वाह वाह क्या पराठे क्या लजीज खाना है आज तक जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया भगवान का क्या शानदार खाना है पत्नी तारीफ सुनती रही थोड़ी देर फिर भीतर से बेलन लाई और पांच सात खोपड़ी पे मारे और बोले बेवकूफ आदमी पच्चीस साल से टुकड़े डाल रही आज तक तारीफ का एक शब्द नहीं निकला आज पड़ोसन ने दो पराठे क्या भिजवा दिए हाय हाय हाय हाय साहब आ रहे हैं घर से पराठे खा रहे तालियां बजाते हुए आ रहे मस्त आदमी इनको रोटी मिली है <laughs> चार पंक्तियां और मैं पढ़ता हूँ बैठ जाओ बाबू कहीं भी बैठ जाओ नहीं तो मेरी जगह थोड़ी देर खाली भी बैठ सकते हो। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ तो अब मैं अभी गुजरात गया था तो आदमी ने स्वाभिमान देखो कैसा जगा हमारे यहाँ गांधी गुजरात के गांधी जी गुजरात के पटेल जी गुजरात के अंबानी गुजरात के अडानी गुजरात के मोदी जी गुजरात के आधा घंटे पकाया मुझे गुजरात का गौरव मैं उत्तर प्रदेश का लखनऊ मैंने आधे मिनट में निपटाया निपटाया हो तो बताना मैंने कहा गांधी गुजरात के पटेल गुजरात के मोदी जी गुजरात के अडानी गुजरात के अंबानी गुजरात के आसाराम बापू के बारे में क्यों नहीं बताते हाय हाय वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि कोठे में जो पड़े थे वो कोठी में आ गए राजनीति में ऐसा होता है इस दिल पे खाओ देती है बिना चावल पुलाव देती है बाढ़ बाढ़ के रा, के रात नाम पर हमें केवल सिर्फ कागज की नाव देती है बाढ़ राहत के नाम पर हमको सिर्फ कागज की नाव देती है जिसे कहते हैं सब नेता वो है बस नाम का नेता सदा लेता ही लेता है किसी को कुछ नहीं देता किसी को मन नहीं देता किसी को धन नहीं देता इलेक्शन जीत जाए तो कभी दर्शन नहीं देता वाह ये सियासत कि कोठे में जो पड़े थे वो कोठी में आ गए फूखे थे चार दिन के वो रोटी में आ गए एक बार मल्लिका से मिल ये हुआ असल के बाबा राम देव लंगोटी में आ गए बाबा राम देव लेकिन रामदेव राम जी ने बहुत काम किया योग के क्षेत्र में इतना काम किया मैं खुद उनका प्रशंसक मैं खुद जाता हूँ पतंजलि इतना काम किया कि पशु पक्षी तक जागरूक हो गए वो मुर्गी बाजार गई दुकानदार से बोली ये अंडा दे दीजिए दुकानदार ने कहा आपको अंडे की क्या जरूरत है मुर्गी बोली मेरे हस्बैंड ने कहा कि दो रुपए की चीज के लिए अपनी फिगर खराब करने की जरूरत नहीं ये जो चेतना है वो राम देवी लाइव और अब वो टीवी पे सिखाते सिखाने का टाइम नहीं मिलता लाइव सिखाने का इतने व्यस्त हो लेकिन हमारे मैं संदेश दे रहा हूँ आप समझते जाओ उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान हमारे गांव के 80 साल के दादाजी पहली बार योग सीखने बैठे नया टीवी लगा था सोचे हम भी योग सीखेंगे उम्र बढ़ेगी खाट पे बैठ गए रामदेव जी टीवी पे दादाजी खाट पे रामदेव जी ने कहा सांस खींचो दादाजी ने खींच ली बोले और खींचो उन्होंने और खींच बोले और खींचो उन्होंने और खींची इतनी देर में लाइट चिली लाइट गई तो रामदेव जी भी गए अब दादाजी को यह नहीं पता कि कितनी देर खींचे रहना है थोड़ी देर खींचे रहे फिर भगवान ने उन्हें अपने पास खींचे हाय हाय हाय हाँ। संदेश यह है कि योग सीखे तो सामने सिखाने वाले को देखकर कर सीखे ज्ञान इसमें है मैं पहुंच गया मैंने कहा बाबा कोई ज्ञान दो इतना व्यस्त रहता हूं स्वस्थ रहूं बोले सवेरे जल्दी उठा करो पार्क में टहलने जाया करो फायदा होगा मैं सवेरे चार बजे उठ के टहलने गया भाई साहब चोर मिल गए सारा घड़ी बड़ी मोबाइल ले लिया मैं फिर स्वामी रामदेव जी क्या मैंने क्या ज्ञान दिया आपने आप कह रहे थे जल्दी उठो फायदा होगा चोर ने लूट लिया मैंने कहा बोले चोर तुझसे पहले उठ गए होंगे तो जल्दी वाले का फायदा तो ये तमाम बातें हैं मैं कुछ मेरा मन है की कुछ लीक से हटकर भी कुछ सुनाऊ बिल्कुल मैं कुछ मैं कुछ मन की शायरी सुनाना चाहता हूँ मन की कविता आप सुनना चाहते हैं तो मेरा साथ स्वागत है थोड़ा अलग सुन हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए थोड़ा आवाज उधर से मिले मुझे आ, कविता पहुंचे तो मुझे बताए शब्द पहुंचे तो मुझे बताए कवियों के पास कोई हारमोनियम तबला नहीं होता सिर्फ शब्द होते हैं वो शब्द अगर आपके दिलों पर दस्तक दे तो आपकी ताल उधर से आनी चाहिए आपकी गूंज उधर से आनी चाहिए क्योंकि मैं मुझसे किसी किसी ने कह दिया, किसी बड़े, ने, क्या होता है कविता, बड़े नेता ने क्या होते हैं कवि मैंने चार पंक्तियों में जवाब दिया इस मंच की तरफ से देता हूं आपको लगे कि कवि ने अक्षर की आराधना करते हुए जवाब दिया तो आपका समर्थन मुझे मिलेगा आदित्य भाई कि सब शहन जब अपनी अपनी कपड़ों में ऐठे होंगे सब शहन शाह जब अपनी अपनी कब्रों में बैठे होंगे हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे सदियां बीते जब सुल्तानों के नामों निशान नहीं होंगे हम घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे बहुत अच्छे भाई, वा, वा, वा, वा, वा, ये होती है कविता वा, भाई, वा, वा, वा। कविता वाली तालियां मुझे मिले समर्थन मिले तो मैं कुछ और अच्छा पढ़ना चाहता हूँ स्वागत वरना ठाके बहुत देर मेरे पास है बहुत देर तक मैं ठा लगवा सकता हूँ लेकिन कुछ मन के भीतर है वो भी बाहर आना चाहिए इन बुजुर्गों के लिए जो इतनी रात तक बैठे कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए मोहल्ले की किसी बेवा का दामंतर न हो जाए दरख्तों को अगर काटो तो इजाजत लो परिंदों से शब्द पहुंचे तो आवाज आए कि दरख्तों को अगर काटो तो इजाजत लो परिंदों से कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए कि अपना घर में धन्य हुआ आपने हौसला दिया तो मैं इससे भी अच्छा सुनाता हूं वाँ, वाँ, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है जो उसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में वो खोजे से नहीं मिलता है खो जाने से मिलता वाह वाह वाह वा, वा, वो वा, खोजे वा, से वा, नहीं मिलता है वो खोजे से नहीं मिलता है ईश्वर तो वो सत्ता है जिसके बारे में मैं ये महसूस करता हूँ कि उसे मालूम है किसका कहा नुकसान होना है उसे मालूम है किसका कहा नुकसान होना है कहाँ पर फूल खिलने हैं कहाँ वीरान होना है क्या बात है उसे मालूम है अच्छा नहीं सुनेंगे सुनें तो मैं अपनी पारी संक्षिप्त कर दूंगा उसे मालूम है किसका कहा नुकसान होना है कहा पर फूल खिलने हैं कहा होना है वो इंसान ही नहीं पत्थर की भी तकदीर लिखता है किसे थोकर में रहना है किसे भगवान बहुत अच्छा, वाह वाह वाह वाह, उस को प्रणाम करता हूँ मात्र शक्ति यहाँ बैठी है मैं चार पंक्तियां यहाँ से शुरू करता हूँ और बुजुर्गवार भी बैठे हैं मेरे पिता के उम्र के लोग भी बैठे उन सबको समर्पित करता हूँ कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छुपाया समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छुपाया हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छुपाया हजारों छंद लिख अब जागना हाँ। हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छुपाया मुझे कांधे भी बैठा कर छुआई थी जो पापा ने जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छुपाया जहाजों से भी उड़कर मैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा वाह वाह जहाजों से बहुत बढ़िया इसको दोबारा यही वाली यही वाली यह शुरू से शुरू करू देखो मुझे सारे तमाशा तो समझ लेकिन मैं ये भी अब जरूरी हो गया जब से ये सम्मान मुझे मिला तो मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है खजाने में बहुत सारी चीजें हैं ये भी मैं सुना सकता मैं दोबारा पढ़ता हूँ जिस मित्र ने कहा है शायद उसके भीतर का जो प्यार है मैं वो दोबारा पढ़ता किस समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छुपाया हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छुपाया मुझे पापा ने बैठा कर छुआई थी जो कांधो से जाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छुपाया जाजों से भी उड़ कर मैं वो ऊंचाई न छुपाया जाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न कविता ने बहुत बढ़िया बेटियों पे पढ़ी मेरे घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया तो चार पंक्तियां मैंने बेटियों के नाम कही आपके घरांगन से कविता उठाता हूं और आपको ही सौंपता हूं कि मेहदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता मेहदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता रक्षा बंधन के चंदन का प्यार नहीं होता उसका आंगन एकदम सुना सुना रहता है जिसके घर में बेटी का होता बहुत अच्छा वार। इतने बुजुर्ग हैं मैं सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ श्री जी सत्तानवे वर्ष की अवस्था में हमारे बीच जब बैठते है तो मुझे लगता है कि रेत सी आंखों में सागर से ख्वाफ सजाकर बैठे हैं नाक नागपुरी के बीच गुलाबों को महकाकर बैठे हैं आपके साय में बैठे तो दिल ने यह महसूस किया जैसे हम संगम के तट पर कुंभ कर बैठे मैंने उन्हें छूकर देखा, मैंने उनको स्पर्श करके देखा कि शायद इतनी लंबी यात्रा जीवन की और इतनी लंबी उम्र कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी सी ऊर्जा मुझमें प्रवेश कर जाए थोड़े से आशीर्वाद मुझमें प्रवेश कर जाए वाह! ये वो लोग हैं जो तपस्वियों की तरह हमारे बीच है मैं कहता हूं कि किसी गीता से ना कुरान से होती है, किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है ना बादशाहों की दौलत से अदा होती है रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन्य बुजुर्गों की दुआ इतना बड़ा उत्सव खतरा में खड़ा कर देना कही कहीं ना कहीं बुजुर्गो का आशीर्वाद रहा होगा कही कहीं ना कहीं इन सब लोगों का सहयोग रहा होगा आज शिवरात्रि का महापर्व है लेकिन मैं नई पीढ़ी को एक बात और बताना चाहता हूं शायद आप महसूस करें कोई बात। मैं काफी देर से सोच रहा था कि मेरे लिए क्यों नहीं आई लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता कुछ ना इंसान क्या जिसमें की स्वाभिमान नहीं है इंसान क्या जिसमें की स्वाभिमान नहीं है वो गीत क्या जिसमें की कोई तान नहीं है मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है अच्छी बात है हम पूजा करें लेकिन अगर हम अपनी घर की महिलाओं का तिरस्कार करके बुजुर्गों का अपमान करके माँ बाप की उपेक्षा कर किसी मंदिर में जाते हैं तो किसी मंदिर से किसी तीरथ से आपको कोई फल मिलने वाला नहीं हम पहले अपने घर की जीवित मूर्तियों का सम्मान करना सीखें, तब कहीं हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है पत्थर एक बार मंदिर जाता है और देवता बन जाता है हम रोज मंदिर जाते हैं और पत्थर के पत्थर बने रहते हैं ये कविताएं हमारे भीतर संवेदनाएं लाती हैं। ये शायरी ये कविता ये गीत ये गजलें कहीं ना कहीं भीतर से द्रवित करती है वरना सारी की सारी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल है वो सब सभ्यता को समाप्त करने में लगे हुए हैं सब संस्कृति पर हमला करने में लगे हुए हैं मैं आप लोगों को प्लान करता हूं कि कम से कम हिंदी के समर्थन में हिंदी के प्यार में कविता के प्रेम में अगर इतने लोग नीचे जमीन पर बैठकर हम युवा कवियों को सुनने के लिए बैठे हैं और बुजुर्ग भी तो निश्चित तौर पर हमारी कविता के पास कुछ ना कुछ है देखार, देखार, देखार। लिए क्या देश बना दिया मैंने मैंने एक बेटियों के पक्ष में कविता लिखी बहुत लंबी एक बंध पढ़कर खदरा वासियों से अपनी कॉपी जचवाना चाहता हूं सागर हास्य का कवि हूं आनंद का कवि हूं लेकिन जब जरूरत होती है तो मैं ये भी लिखता हूँ बिल्कुल मैं आपके प्रेम ऐसा लग रहा है कि आप सम्मोहित होकर सुन रहे हैं तो मैं हिम्मत जुटा पा रहा हूं कि मैं अच्छा कुछ सुनाऊ मैं पढ़ता हूँ कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है कविता तिवारी ने जो सुनाया या सीता जी और अंजुन जी जो सुनाएंगी मैं इन सबको समर्पित करता हूँ और सम्मुख आदरणीय पांडे जी बैठी है कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है बिल्कुल आप कमजोर पढ़े तो मुझे लगेगा अच्छी कविता खदरा में नहीं पढ़नी चाहिए मेरा भरोसा न टूटे कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती है बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है जाके नासा में सितारे आसमा में बो गई है ऐस बन सौंदर्य से सारे चहा को जीत लाई सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई सुन मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं अरे मूर्ख है जो बेटियों बेटों से कम तोलते है। बात अच्छे, बात। को समंदर बात। हैं बहुत है। है। परिधान है बेटिया भगवान का सबसे बड़ा बलदान भाई सब बेटियों को ये चाहे बेटी यहाँ बैठी हो तीर सबको नमन करता हूँ मैं और अंतिम चार पंक्तियां कहता हूँ की भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना बहुत बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत एक एक एक और, एक और, में एक और। आइए। अटल जी लालू जी सोनिया जी मैं राजनीति के बीच रहता हूं भगवान ने एक बार सोचा कि इन तीनों को बुला के जरा टेस्ट लिया जाए तो भगवान ने तीनों को बुला लिया अटल जी सोनिया जी और लालू जी बोले मेरे प्रश्न का जवाब दो और स्वर्ग जाओ दा दा बता रहा हूँ आपको आनंद आएगा ये किस्सा मुझे अचानक ध्यान आ गया शायद आपको अच्छा लग जाए अटल जी रैट की स्पेलिंग अटल जी ने कहा टी रैट बोले वेरी गुड जाओ स्वर सोनिया जी कैट की स्पेलिंग बताओ सोनिया जी ने कहा सी टी कैट बोले वेरी गुड जाओ स्वर्ग लालू जी चेको सुलविया किस पे <laughs> लालू जी बोले इनसे रेड कैट पूछ रहे हैं हमसे चेको भगवान जी ये बहुत गड़बड़ हो रहा है ये बेईमानी है दोबारा लाइन में लगाओ टेस्ट दोबारा होना चाहिए भगवान ने दोबारा ले बोले अटल जी मैं लड़का हूँ अंग्रेजी बताओ अटल जी ने कहा बॉय बोले वेरी गुड स्वर्ग जाओ सोनिया जी मैं लड़की हूँ अंग्रेजी बताओ वेरी गुड स्वर्ग जाओ लालू जी हरा पेड़ चर्र करके गिर गया, <laughs> करके गिर गया। अभी वो ऐसा नहीं भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई। लालू जी बोले देखो हमको हरा और पेड़ का अंग्रेजी मालूम है लेकिन ये चर्र का अंग्रेजी मास्टर नहीं बताया लेकिन हमको बार बार फसा दे रहे हमसे कठिन कठिन पूछ रहे हैं इनसे सरल सरल पूछ रहे है एक बार और टेस्ट होना चाहिए भगवान ने कहा ठीक है आखिरी बार ले लेता हूँ इतना टाइम नहीं आखिरी अटल अच्छा। जी कांड कब हुआ था अटल जी ने बता दिया कि 1910 में हुआ चलो जी बोले जी सोनिया जी कितने लोग मारे गए थे बोले जी 10000 हजार वेरी गुड जाओ स्वर लालू जी अब उन सबका नाम बताओ और आप सब एक बार तालीम मिल के लालू तो भगवान को लगा कि कुछ न कुछ हमसे गड़बड़ हो रहा हर बार लालू जी फस रहे तो खुश हो के बोले चलो मैं वरदान दे देता हूँ कितना साल जीना चाहते आग लग गई या आए, किसी आए। का दिल फूक रहा कोई बात नहीं देखो है तो कोई बात नहीं बाबू जी आप बैठो कोई दिक्कत अरे अच्छा वो हो गया वो हो गया हरे सिंह जी बैठे हो गया तो भगवान ने कहा भाई उम्र बढ़ा देता हूं कितने दिन कौन जीना चाहता है वरदान देता हूँ अटल जी तुम कितना जीना चाहते हो भगवान ने पूछा अटल जी ने कहा ज्यादा नहीं बस मोदी जी का कामकाज देख लो ज्यादा नहीं जीना चाहता काला धन वापस आ जाए सोनिया जी तुम कितना जीना चाहती हो बोली बस राहुल बाबा की शादी हो जाए हो। और मनमोहन सिंह जी बोलना सीख जाए इतना ही जीना चाहते लालू जी तुम कितना जीना चाहते हो लालू जी तो तीन बार के फरे बैठे थे जो जवाब दिया वो केवल लालू जी दे सकते हैं। आप आनंद लेना लालू जी तुम कितना जीना चाहते हो लालू जी बोले हम ज्यादा नहीं ना जीना चाहता हूँ हम बस अटल जी के पोते की बारात में जाना चाहता हूँ महाराज यहाँ शिवरात्रि का पावन पर्व है मैं भी ब्राह्मण हूँ हिंदू हूँ लेकिन मैं एक एक और मुझे गीत याद आता है मुझे है हाँ, हाँ, कि वो सुना दो वो मैं सुना देता हूं। हूँ स्वागत है एक बार भगवान कृष्ण हमारे सपने में आए बोले भारत में अवतार लेने की सोच रहा हूं, मैंने कहा प्रभु घोर कलयुग चल रहा है आप नहीं आओ तो अच्छा है आए तो क्या क्या देखना पड़ेगा क्या क्या भोगना पड़ेगा मैं गीत के माध्यम से बताता हूँ स्वागत कृष्ण को आज के समय में कैसे रेखांकित किया जा सकता है और उसे व्यंग कैसे निकाला जा सकता है एक शुद्ध व्यंग का गीत मैं पढ़ता हूं एक एक पंक्ति में आप द्वापर की और कलयुग की तुलना कर सकते हैं कि समय कितना बदल गया उस समय के परिवर्तन का एक व्यंग गीत पढ़ता हूं आप मेरा साथ देंगे मुझे अच्छा लगेगा। कि कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कलहैया ऐसे बस सुनना जैसे संतोषी माता की कथा हो रही हो कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कधैया कलयुग में अब ना, में है है ना कस... आना रे प्यारे कृष्ण कधैया तुम बलदाऊ बल दाऊ के भाइया है नारे प्यारे कृष्ण मुझे मजा आना चाहिए कि कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कधैया दूध दही की जगह पे पुसी लिमका का तो ला दूध दंग देखे आप सच में बदलाओ कि दूध दही की जगह पे पुसी को का चक्र सुदर्शन छोड़ के हाथों में लेना डॉबर मैन नाथ ना होगा काली नाग नथैया कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कधैया कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कधैया गोबर को कहने वाले गोबर धन क्या जाने चाहते पुलिस पकड़ कर ले जाएगी थाने लेन देन करके फिर छुड़वाएगी कर आना रे प्यारे कृष्ण कधैया कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कधैया नंद बाबा के पास गाय की जगह मिलेंगे कुत्ते कि नंद बाबा के पास गाय की जगह मिलेंगे कुत्ते अब कदम्ब की डार पे होंगे मधुमक्खी के छत्ते यमुना तट पर बसी कलियुग में करना कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कधैया कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कधैया जीन्स और टी शर्ट डालकर डिस्को जाना होगा वृंदावन को छोड़ कलबो में रटनी होगी मुरली मधुर बजैया कलयुग में आए आना रे प्यारे कृष्ण कधैया कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कधैया वसुदेव देवकी बंद होंगे तिहाड़ के अंदर जडसे के लिए सुरक्षा होंगे कंस सिकंदर तुम्हे उग्रवादी कह करके फसवा देंगे भैया आना रे प्यारे अंत तक मैं सारे हाथ उठते हुए देखना चाहता कि कलयुग में अब न आना रे प्यारे कृष्ण का और विशेष पद शुद्ध व्यंग कि साड़ी नहीं द्रौपदी की अब जींस बढ़ानी होगी हाय हाय वाह वाह वाह वा, एक भी वा, हाथ खामोश ना रहे बिल्कुल शुद्ध व्यंग और पूरे युगों का एक अंतर कि साड़ी नहीं द्रौपदी की अब जींस बढ़ानी होगी अर्जुन कार्थ नहीं मारुति कार चलानी होगी ईलू ईलू गाना होगा गीता गान गवैया कलयुग में तो आना रे प्यारे कृष्ण कधैया कलयुग में अब न आना रे प्यारे कृष्ण कधैया आना ही है तो आ जाओ बाद में मत क्या कंप्यूटर पर गेम खेल कर अपना दिल बहलाना दुर्योधन ऐसी गठबंधन कर बनना माल पचैया आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए जी हाँ आप सुन रहे हैं रेडी मोसुबा नाइनटी पॉइंट और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर हम सुनेंगे एक देशभक्ति की सुंदर रचना डॉक्टर सुनील जोगी की और मैं आशा करूंगा कि आप उस कविता को सुनने के बाद बिल्कुल अपने हाथों को उठाकर ताली जरूर बजाएंगे और उस कविता में रमेंगे आप सुन रहे है रेडो माधुबा नाइन सुनते रहो मुस्कराते रहो चलिए दोस्तों अभी इंतजार की गड़िया खत्म और हम डॉक्टर सुनील जोगी की अनोखी और बेहतरीन कविता को सुनेंगे वो भी भारत की गौरव गाथा पर सुनेंगे कविता के साथ आपकी तालियां अपने आप बजने लगेंगी और मान ना छुटेगा इसकी गारंटी अगर आपको भारत देश से प्यार है तो जरूर आपके मन में इसी तरह की हलचल होगी और आपके पैर और हाथ नाचने लगेंगे तो चलिए सुनते है डॉक्टर सुनील जोगी की बेहतरीन कविता अभी प्यारे मित्रों नमस्कार मैं हूं डॉक्टर सुनील जोगी मेरा देश बदल रहा है दुनिया में भारत की पहचान बदल रही है मैं दुनिया के अनेक देशों में भारतवंशियों को हंसाने जगाने और भारतीय संस्कृति को बढ़ाने जाता रहता हूं जो लोग हिंदुस्तान को अब तक भोगियों का ठोगियों का रोगियों का मदारियों का देश समझते थे उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान कितना समृद्ध है कितना शक्तिशाली और बहुरंगी संस्कृतियों वाला है और उसकी पहचान क्या है आइए सुनाता हूं आपको अपनी एक कविता दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है आपको पसंद आए तो मेरे मेल आई डी पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें आपका दिन शुभ हो जय हिंद कहते हैं आवाज लगा कर कहते हैं हाथों में गीता रामायण पुरान उठा कर कहते हैं जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे महल की मीनारे पावन गंगा की धारा है पा नवाज की चादर है अमृतसर का गुरुद्वारा है हम हिंद महासागर का जला की ऊंचाई है हम भीम जोशी का स्वर विश्व की शहनाई है हम सूर्य देव का ज्योति कलश यो शंकर वाला डमरू है जिन पर गिरधर नागर नाचे हम वो मीरा के घुंगरू है हम मानसरोवर का पानी हम काश्मीर की केसर है हम रामेश्वर द्वारिका बुरी हम राम से पत्थर हैं हम शंकर से विस्पाई हैं सागर मंथन के अमृत हैं हम कल्प वृक्ष हम नागमणि हम कामु रावत है जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे हम वो यमुना का पानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे भट्ट की संताने हम शून्य बताने वाले हैं हम आयुर्वेद और योगा का ज्ञान सिखाने वाले हैं हम आदिशक्ति हम आदि गुरु हम आदि शंकराचारी है जिनसे सारी सृष्टि जन्मी उस ब्रह्मा की जिनगारी है हम वेद पुराणों के ज्ञाता हम अक्षर के आराधक हैं हम ज्योतिष विद खगोल ज्ञानी हम तंत्र मंत्र के साधक हैं हम महावीर के अनुयायी गौतम गांधी का दर्शन है हम अर्जुन का पांडिव और माधव का चक्र सुदर्शन है हम कला पुजारी उत्सव धर्मी होली और दिवाली हैं जो देवों के सर पर चढ़ती हम वो पूजा की थाली हैं हम हरीश्चंद्र है शिव दधीची है कर्णसरी दानी हैं दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे इतिहासों के पन्ने हैं भूगोल बनाने वाले हैं हम श्वेत कबूतर नेहरू के जन मन गाने वाले हैं सोलह सौ अठारा भाषाए साथ में रखते हैं हम छह धर्मो छतुओं की डोलियां साथ में रखते हैं हम हिंदू सिंधु घाटी वाली पातियां साथ में रखते हैं उनतीस राज्यों में चौसठ सौ जातियाँ साथ में रखते है हम सवा अरब मिलकर ईश्वर में जनगण मन को गाते हैं हम उत्तर दक्षिण तक अमर तिरंगे को नदियाँ हैं अमरेत नदिया है। कालिंदी हैं जन जन से राष्ट्र संघ तक गूंज रही वो पावन हिंदी हैं हम इस धरती का कोई ही नूर सतरंगी चूनर धानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे ष की वाणी है हम तुलसी का दिग्दर्शन है अब्दुल कलाम की दृष्टि है ऐश्वर्या का आकर्षण है हम करुणा मदर टेरेसा की इंदिरा गांधी की शक्ति है लक्ष्मीबाई का साहस है मीराबाई की भक्ति है हम रामदेव से योगी हैं धोनी सी धोम मचाते हैं सन सानिया मिर्जा की तेंदुलकर बनकर छाते हैं हमसे सुनीता विलियम है जो अंतरिक्ष ऐसी आई है बॉबी ने अमरीका के धूम मचाई है सबके अधरों को झूम रही जो वो काना की वंशी हैं सारी दुनिया को जीत रहे हैं हम वो भारत वंशी है हम टाटा बिरला की पूंजी लक्ष्मी मित्तल अम्बानी है। हैं दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है कृष्ण और महावीर नानक की पूजा करते हैं सिरडी वाले साईं बाबा हम सबकी झोली भरते हैं हम सिद्धि विनायक तिरपति संकट मोचन भोग लगाते हैं हम पीर अली ख्वाजा बाबा में भी लोबान जलाते हैं हम रामचरितमानस भारत में चौबीस घंटे गाते हैं काशी मथुरा वैष्णो देवी ऐसी अमरनाथ तक जाते हैं हमको गुरुद्वारा दिख जाए तो मत्था कु जाता है गिरजाघर घंटी का स्वर मन प्राणों को महकाता है हम शांति कुंज हम शक्ति कुंज हम शांति निकेतन वाले हैं हम भारत के सारे धर्मों के पंथों के रखवाले हैं हम आर्य पुत्र माँ के सुपुत्र संगम तीरथ का पानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी राज हमारा मस्तक है सागर ने चरण पखारे हैं आस्था हमारी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे हैं हम गणपति का वंदन करके हर काम सफल कर देते हैं हम काटे हम गुरु देव के चरणों में धर देते हैं हम शब्द ब्रह्म वाले सर्वे भवंतु सुखिना को गाते हैं सर्वन कुमार वन माता पिता की कावर लेकर जाते हैं हम सत्य हिंसा से मानवता को महकाने वाले है हम त्याग तपस्या से धरती को स्वर्ग बनाने वाले हैं रुद्राक्ष गाय गंगा गीता गायत्री पूजा करते हैं कदमों में अंबर रखते हैं चुल्लू में सागर भरते हैं हम योगी जागी वेद पुराणों के ज्ञानी विज्ञानी हैं दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है कबीरा की साखी जैसे खुशरो की अमर रुबाई हैं हम मीरो गालिब की गजलें रसखान चंद वरदाई हैं हम सूरदास तुलसी मीरा हम दिन कर पंत निराला हैं भूषण के सोमति राम जायसी बच्चन की मधुशाला है बन प्रेम चंद गोदान लिखा माँ दौका गीता ज्ञान लिखा बन राम चरित मानस हमने माँ नवता का वरदान लिखा जब वक्त पड़ा अनुबंध बने महके मन से मकरंद बने हम विद्या रस रस अलंकार और छंद बने तो बने बने में टैगोर भक्ति का आनंद एकात्म जगा जगा कर हमी विवेकानंद बने हम इस कलयुग के तीरथ हैं साधु संतों की बानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे बाहर है नीम खड़ी आंगन में तुलसी माता है हम सात कर्म वाले पुरखों से भी जन्मों का नाता है बरगद की पूजा होती है हम पीपल को जल देते हैं हम दरवाजे आए फकीर को भी मीठे फल देते हैं अपनी माताएं पहने सर पर पल्लू रख कर जलती है गर वक्त पड़े तो चौहर में लाखों पदमिनियाँ जलती हैं हम जन्म जहां ले लेते उस माटी को चंदन कहते हैं हम चार हरे कच्चे धागे को रक्षा बंधन कहते हैं हम घर पर आए अतिथि का मन से अभिनंदन करते हैं हम बड़े बुजुर्गों के चरणों को छूकर कर करते हैं हम चार धाम के पुण्य और ऋषि मुनियों के वरदानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे दोस्तानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे दोस्तानी शिवा के वंशज हैं राणा की चौड़ी छाती है हम टीपू की तलवारें हैं ताट्या टोपे के नाती हैं हम बंदा वैरागी हाड़ी रानी की कथा सुनाते हैं हम रंग बसंती वाला चोला शाम सवेरे गाते हैं इस देश की नारी भी पुरुषों से आगे कदम बढ़ाती है लक्ष्मी बाई बच्चा लेकर अंग्रेजों से लड़ जाती है मंगल पांडे तनहा सेना में क्रांति शुरू कर देता है ऊधम सिंह लंग जाकर डायर से बदला ले लेता है सावर कर काले पानी पर एक नई कथा लिख जाते हैं अब्दुल हमीद पेंटागन तो के रागे पीछे जाते हैं हम युद्ध भूमि के पौष हैं कतरा कतरा सेनानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिं... कत आते हैं तो शिव शंकर तांडव करते हैं बजता है पांच जन अर्जुन लेकर गांधी व उतरते हैं चोटी के बाद लेते प्रत्यं चा चढ़ाते हैं देवता खड़े होकर क्रोधित हो हर हर गंगे गाते हैं हर को था में शेष नाग पी कर लेने लगते हैं यमराज मृत्यु का वाहन लेकर आगे बढ़ने लगते हैं बूटी लाने वाले हनुमत का पौरुष लगता है सागर कर करता धरती का धीरज डिगने लगता है कलकत्ते वाली काली माँ की बन जाती है पल भर में दुश्मन के नरमुंडों की मंडी बन जाती है हम भूगोलों के रक्षक हैं इतिहासों के वरदानी हैं दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं ना खोद कहते हैं आवाज़ लगा कर कहते हैं हाथों में गीता रामायण गुरहनों उठाकर कहते हैं जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे दोस्त है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे आशा अच्छा करता हूँ आपको बहुत आनंद आया होगा डॉक्टर सुनील जोगी की इस भारत गौरव गाता को सुनकर कविता के रूप में और फिर मिलेंगे कुछ नई रचनाओं को लेकर तब तक मुझे यानी आपके हमसफर आरजे रमेश को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो Control it. Two ke baad bas karo. Family control karo. Two ke baad bas karo. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Hahahahahaha. <laughs> टक के सिंध महाराजा आएगा बड़ा मजा डॉट वारे मेरी हाबी डॉट ब्वारे मेरी हाबी